तो तो उदगत्व जाति शरीर में भी दृढ़कारी परंपरा से आ गया तो सिद्ध कर दिया तो सामान्य शरीर तो तो जाति है जो परमाणु में विद्यमान था वो दृढ़कारी परंपरा से शरीर संवेदन शरीर में संवाय संवाद से आ गया परमाणुगत जाति तो परमाणु जाति है तेन्ये? ध्यान देना कि हाँ, का तो है कि इसलिए दिया परमाणु परमाणु वो कार्य में आ जाते हैं कारण का अपना विशेष जो जाति और धर्म है वो कार्य में नहीं आता नहीं तो परमाणु तो आ जाएगा जाति कहने से और शरीर भी परमाणु में है ऐसा नहीं हो सकता अतव जो है परमाणु का सामान्य जाति जो जलीयत्व है वो आया किसमें शरीर में सत्तागत जैसे सत्ता है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाला सामान्य जाति होने से वह परमाणु में भी है वह सत्ता शरीर में भी आ जाता है उसी प्रकार यहां पर भी इस प्रकार से हनुमान से शरीर को जलीय शरीर को सिद्ध कर दिया जब शरीर में जलीयत्व तो का मतलब क्या जलीय शरीर है संसार में ये सिद्ध हो गया आप प्रश्न उठता है जो जलिए शरीर जो है जो परमाणु दृणकाली परंपरा से शरीर के आरंभ होते हैं ये सिद्ध भी करना पड़ेगा। परमाणु शरीर में आ गया प्रश्न उठता है कि शरीर परमाणु से बना है क्या है? नहीं है। और किस बना परमाणु से तो बनेगा भौतिक परमाणु का ही मिलकर के शरीर बना इसलिए आप लेकिन निश्चित करना तो पड़ेगा परमाणु ही शरीर के आरंभक हैं विप्रतिपन्ना परमाणु परंपरिया शरीर आरंभका गुरु परमाणु गुरु विशिष्ट परमाणुत्वात्वादास्पद चलिए परमाणु विप्रतिपन्ना परमाणु कौन से परमाणु लेना जलीय परमाणु को लेना विवादास्पद जो जलीय परमाणु है वह दुणकारी परंपरिया शरीर के आरंभक है गुरुत्विष्ट परमाणु होने के नाते तब है तब कहते गुरुत्माणु तो पार्थिव परमाणु भी है तो इसलिए पार्थिव परमाणु तो हम क्या करेंगे उपाधि दे देंगे तो दूषित हो जाएगा नार्थिव परमाणु पार्थिव परमाणु में भी गुरुत्व है गुरुत्व तो दो ही में होता है इन दोनों में पृथ्वी और जल दो में गुरुत्व होता है इसलिए आपने गुरुत्वि परमाणु जाने से पार्थिव परमाणु तो दे सकता हूँ कहते हैं ऐसा आप नहीं ले सकते क्योंकि तद अभावे साध्य अनुगम दर्शन जहां पार्थिवत्व तो नहीं है वहां पर भी गुरुत्वादी है जलीय दुणुक में, में पार्थिवत्व क्या नहीं।, नहीं वो तो जलीयत्व तो पर गुरुत्व या नहीं वह साध्य का व्यापक नहीं रहा साध्य क्या, क्या था साध्य क्या था उस परंपरिया तो परंपरिया है क्योंकि परंपरा श्रदारंभ किसको ले रहे परंपरा जलीय शरीर आरंभ का पक्ष में भी क्या है जलीय परमाणु पक्ष में जलीय परमाणु और साध्य में परंपरिया जलीय शरीर आरंभ का है जलीय शरीर का आरम्भ बूता द्रणुक में जलीय शरीर आरंभत्व तो है तो उस जलीय द्रुणुक में पार्थिव आरंभत्व नहीं है अतव जो है वहां पर आपको उपाधि साध्य असमव्याप्त हो गया साध्य सम्याप्त होना चाहिए जो जो शरीर के आरंभ हैं, उन सभी में पार्थिव प्रमाण उत्पादना चाहिए लेकिन सभी में नहीं आ रहा है द्रोण में नहीं आ रहा है अतः उपाधि दोष दूर हो गया तदा भाव्यपी मैंने उपाधि का न रहने पर भी साध्य से अनुगम दृष्टि साध्य का अनुगम देखने को मिल रहा है कहा देखने को मिल रहा है दृणु का दिशू दृणुका उपाधि नहीं है आपके पार्थिव परमाणु रहेगा? परमाणु परमाणु में क्या? तो में तो नहीं आएगा और वहाँ पर ले, ले, साध्य बैठा हुआ है। इसे जहां जहां साध्य है वहां उपाधि होना चाहिए क्योंकि तो साध्य संव्याप्त तो माना जाएगा लेकिन साध्य संव्याप्त तो ना नहीं होने के कारण से पार्थिव प्रमाणत्व को आप उपाधि नहीं कह सकते दृष्ट विशेष आकृष्ट तो प्रयोजक मित्र अन्य लेकिन कहते हैं कि जो भी शरीर होगा पांच भौतिक है ना तो जलीय शरीर में तो पार्थिव परमाणु है उसके बिना कैसे बन जाएगा पार्थिव शरीर में परमाणु कहते बात तो सही है लेकिन व्यवहार जो है ये जल है कैसे बार हो गया ये पृथ्वी कैसे बार हो गया जो पृथ्वी है कर मिट्टी करके ले रहे हो उस मिट्टी में भी जलीय परमाणु है वायु भी परमाणु होता है परमाणु सारे हैं उसको मिट्टी क्यों संज्ञा दे रहे हो पृथ्वी प्राधान्या गया है ये बात। जल इस गंगाजल क्यों बोल रहे तो पा, पा, पांच भौतिक है।, है उसमें मिट्टी का अंश भी है अग्नि का अंश है वायु का अंश है सब अंश उसमें भी है तो आप इसलिए व्यवहार कर लेते हैं प्राधान्या जलादि की प्रधानता के कारण से अर्थात जलीय शरीर का आरंभन करने में पृथ्वी परमाणु जस परमाणु वाय परमाणु निमित्त कारण मात्र उपादान नहीं है प्रमुख नहीं है वो जो प्रमुख उपादन कारण वो महत्वपूर्ण तो प्रमुख होता है प्राधान्य तो उसकी होगी इसे व्योम और स्वयं भाषा ने कहा शरीरम अयोनिजमेव जितने चली शरीर होता है वो वर्णलोक में प्रसिद्ध है और वर्णलोक में जितने चली शरीर हो अयोनिज ही होते हैं वर्ण लोगे समर्थम इन पृथ्वी अंश का उपस्थानी के नाते उपभोग के योग्य भी होता है वो आप्यम कारण जलीय जो अवयव है वही समय कारण है तब संयोगाश्च असमय कारण और जलीय परमाणुओं का संयोगादिक्रम से जो है वो असमय कारण हो गया पार्थिवावयवास्मित कारण पार्थिव है उपलक्षण है तैजस अवय और वायवी जो होते हैं वो निमित्त कारण है उपभोग शरीर उपभोक्त तो उप योग्य नहीं होता उपभोग योग्य बना दिए शरीर भी यही हाल है ना इसके लिए कितना पानी है आप कितना रोटी खाते हो वजन करके देख लो रोटी दाल सब्जी दिन भर में कितना खाते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सब मिला जुलो करके एक किलो होगा लेकिन पानी कितना पीते हैं आप कम से कम तीन किलो चार किलो अब क्या इससे कम इससे कम नहीं पिया जाता कम से कम तीन चार किलो पीना चाहिए और डॉक्टर लोग तो आठ किलो आठ हाँ लीटर बोलते हैं आठ लीटर का मतलब सवा सात किलो हाँ <laughs> लीटर किलो के हिसाब से चलते हैं कम से कम सात किलो बोलते हैं और हम तो उसे आधा बोल रहे तो आप परेशान हो रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कमाल क्या आदमी है यार कभी नापा ही नहीं आप कितना पीते आपको मालूम नहीं हाँ जग उठा भी पी जाते हैं मालूम ही नहीं रहता कितना पी रहे हैं शर्म क्यों करना है खाते हैं दस किलो खाते हैं बोलो खाना है तो क्या दिक्कत है खा रहे थे बोलो कितना खाता हूँ इतना पीता हूँ जिसे पानी ही ज्यादा दिया जाता है और खाते जितना है लघुशंका कितनी होती है सबसे ज्यादा सोच कितना मात्रा में होता है कम कहने के लिए आपका शरीर पार्थिव शरीर है।, है इस जल के बिना ये शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा लकड़ी हो जाएगा ये तो सूखा लकड़ी जैसे हो जाएगा जिंदा ही नहीं रह सकता है इसे जल क्या अवैध इसमें सहयोगी है भोग के लिए पार्थिव शरीर में यथा उसी जैसे शरीर में पृथ्वी भोग के लिए उपयोगी है इधर से कोई भी शरीर हो चाहे पार्थिव शरीर हो चाहे जलीय शरीर हो चाहे परमाणु प्रधानम का होगा और अन्य द्रव्यों के परमाणु निमित कारण होता है और कहता है कि अदृष्ट विशेष आकृष्टत्व को सहयोग में प्रयोजन मानना चाहिए पृथ्वी परमाणु क्यों सहयोग दे रहे जरी परमाणुओं को शरीर बनने में उपभोग के लायक शरीर बनने में इसमें उस जीव का जो शरीर में रहकर उपभोग करने वाले जीव के दृष्ट के द्वारा आकृष्ट हो जाता है पार्थ शरीर बना है इसके बनने में जो जरीव परमाणु क्यों सहयोग दे रहे हैं तेजस प्रमाण क्यों सहयोग दे रहे हैं वायु परमाणु क्यों सहयोग दे रहे हैं कभी इस जीव का अदृष्ट की वजह जिस शरीर में रहकर जिस जीव ने भोग करना है उसके भोग के अनुकूल चीजें इसमें आकर्षण अपने आप हो जाते हैं और बन जाता है तो आकर्ष सारे परमाणु घूम रहे हैं क्यों नहीं बन रहा है नहीं तो आकर्ष टपकते रहने चाहिए दुनिया के सब सब परमाणु है तो जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ दुनिया गिरते रह जाएगा मिल नहीं पाते हैं क्योंकि वहां को जीव का दृष्ट जब जीव का बन जाता है तो वो उसके प्रक्रिया है पुरुष स्त्री आदि क्रम से जो बताया गया है अपना वो क्रम से पैदा हो जाता है लेकिन सारे प्रक्रिया का कारण जीव का अदृष्ट है इसे कहते हैं अदृष्ट विशेष आकृष्टत्मे तत्रापि मने जलीय शरीरेश पार्थिव आदि अन्य परमाणु सहयोग प्रयोजकम ऐसा भी लोगों ने व्यवस्था दिया त पूर्वानुमान न साधी तुम शक्ति न कश्चित दोषा और उसमें हम कोई दोष नहीं देना चाह रहे क्योंकि वह हमारे पूर्वानुमान से ही वो भी बात सिद्ध हो जा रहा है कि केवल पृथ्वी का शरीर जैसा नहीं हो सकता केवल जल का भी शरीर नहीं हो सकता यह हम पहले ही बोल चुके हैं इसे अन्य अन्य मत वाले जो कह रहा जो दूसरा व्यक्ति अपने ही वैसे कई एक देश लोग जो कह रहे हैं वो कोई मूल सिद्धांत की विरोधी न होने से स्वीकार है अब जलीय शरीर का लक्षण करते हैं शीत स्पर्शव शरीरम आप्यम शीत स्पर्श वाला जो शरीर है वही जलीय शरीर है शीत शीत आप। जो शरीर है वही जलीय शरीर है। समझना और यह शरीर लोक में प्रसिद्ध है शरीर सिद्ध हो गया अब इंद्रियों को सिद्ध करते रसोपलब्धि कर्णजन्य कार्य गंधोपलब्धि वस की उपलब्धि जो रस का ज्ञान हम लोगों को उत्पन्न हो रहा है वह किसी ने किसी कर्ण से जन्मी है कार्य होने से गंध की उपलब्धि के समान कहते वह कर्ण का नाम क्या होगा रसनेन्द्रियम रसनम होगा लेकिन रसनेन्द्रिय है इन वह से रस को ग्रहण तो कर रहा हूं इन वो रसने जलीय वस्तु कार्य है ये कैसे निर्णय अनुमान करते रस न आप्यम पर रसनेन्द्रिय भी जलीय का ही कार्य होगा जल का रसनेन्द्रिय जल का कार्य है आप्य बने जलीयम जलीय कार्यम क्यों रूप रसयोर मध्य रस अभिव्यंजन पार्थ लालावत्स के बीच में से रस रसकई अभिव्यंजक के रसकय प्रकाशन करता है रसकोई ग्रहण करता है आप लड्डू खाते हैं उस लड्डू में रूप भी है।, है रस भी है दोनों जा रहे जीवा के ऊपर रूप रस सहित लड्डू गया, जीवा में बैठा लेकिन उनमें से रस मात्र ग्रहण करता है और रूप के बारे में जीवा नहीं बता पाता है इसे मालूम होता है कि रस इंद्र जली होगा तभी वो रूप को नहीं पा रहा है गंध को ग्रहण नहीं कर पाता है यदि वह पार्थिव होता तो गंध को भी कर लेता लड्डू का तो दैजस होता, रूप ग्रहण कर लेता इसे ज्ञापन हो गया रूप रसादियों के बीच में से रसन रसाद करने वाला है दृष्टान क्या हो है जली है क्या दे रहे हैं कि लालावत कर दिया कैसे है लालावत लाला जी लाला मन है बनिया व्या नहीं लेना नहीं जो लार है आप मुंह का जो लार है ना ये मुंह के लार पानी निकलता है लगातार जो अंदर लेते हो हो कभी कभी थूक देते हो, इसका जी हाँ, जी नहीं जी। लार को जो मुंह से निकलने वाला लार सलाइवा जूस जो से निकलता है ना लगातार निकल रहा है और हम उसको अंदर लेते रहते हैं बार बार कभी कभी कुछ थूक भी देते हैं उसको लाला करते उसके वो क्या करता है देखो आप कोई भी चीज डालो उसके रस का वो बोध करा देता है जैसे आंवला डाल दिया मालूम हो जाता है मिर्ची डाल दिया मालूम हो जाता है उसका अभिव्यंजन कौन कर रहा है यही अभिव्यक्त कराने में सहयोग होता हो है लालावत लाल इसलिए अच्छा मुख्य की लार के समान शीष परसवत इंद्रियम रसनम अतएव रसन इंद्रिय कैसा है शीर्ष स्पर्श वाला ही उसको भी मान नहीं पड़ेगा तो शीर्ष का नाम रसने रसन इंद्रिय का लक्षण हो गया और जल का लक्षण क्या हो गया इसलिए स्नेहव द्रव्यम उदकम नहीं तार्कियों का जैसा नहीं बोल रहे न्याय दर्शन के समान न्याय दर्शन क्या कहा था शीस हाँ। प्रश्न लेना आपना शिषप्रशोध वायु में में कारणों से आ जा पाए ना तो उसको लक्षण में नहीं लेना क्या लक्षण बनाना स्नेह द्रव्यम स्नेह तो केवल जल में ही होता है जल का अपना विशेष गुण है स्नेह पृथ्वी का अपना विशेष गुण है गंधिकने चिकनापन जलीय का चलिए कार्यों में दो प्रकार के ध्यान रखना है इसमें स्ने भी स्नेह भी दो प्रकार का है घनीभूत स्नेह अघनीभूत स्नेह घनीभूत स्नेह दाहानुकूल होता है और अघनीभूत स्नेह दाह प्रतिकूल होता है यदि स्नेह चिकनापन न हो तो जल से आप आटा को गूंद नहीं सकते आटा के कण क्यों चिपक रहा है एक दूसरे से वो तो जल ही उसको चिपका रहा है आपस में वो जो चिकनापन है जल में जो है स्टिकनेस है वो आपको हाथ में लगता नहीं पता नहीं पाल लगता है उसको हम कहते वो दाह के अनुकूल है वो आपको बढ़ाएगा और जो अघनीभूत स्नेह वाला जला दिए वो आपको बुझाएगा के दाह के प्रतिकूल है घनीभूत हो अघनीभूत घनी पूरी जला दो अतिव स्ने का नाम जल रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्तर परत्त गुरु स्नेस्कार उदक चौदह गुणों वाला उदक है जल है बस वहां जो था वही चौदह यहां भी है इन वहां में से गंध निकाल देना और स्नेह लिख देना बस बाकी सब वही का वही है तेजसो निपण और तेजस का निरूपण करते अग्नि तत्व का विवाद अध्यास परमाणु परंपर या शरीर आरभ का रूपी परमाणु पार्थिव परमाणु विवाद अध्यास जो तेजस परमाणु है दृढ़कारी प्रणाली से परंपरा से शरीर के आरंभक होते हैं दृढ़कारी क्रमेण करम, पर, तेजसी परमाणु भी शरीर की आरंभक है वो भी परमाणु होने के नाते पार्थिव परमाणु के समान इस समान के द्वारा आपने तेजस शरीर को सिद्ध कर दिया परमाणु शरीर के आरंभक है और जब परमाणु शरीर में शरीर तो है इस वक्त जरूर शरीर कोई न कोई शरीर को, को आरंभ करते हैं कहीं ना कहीं वो शरीर जरूर होगा और वो जो शरीर होगा उसको हम शरीर कहेंगे नहीं पूर्व कह सकता है महाराज तेजस्वी परमाणु शरीर के आरंभक नहीं हो सकता कार्य आरंभक नहीं हो सकता क्योंकि अपार्थिव परमाणु है पार्थिव परमाणु नहीं मन के समान मन भी परमाणु आत्मक है वो कोई कार्य पैदा है क्या नहीं इसलिए पूर्व शनि में नचा अपार्थिव परमाणुत्वादित्य नहीं ना मन प्रमाणुत प्रकरण समत्तम आप सब प्रतिपक्ष प्रकट सामने सब प्रतिपक्ष दोष दे नहीं सकते क्योंकि आपने तेजस परमाणु शरीर के आरंभ शरी नहीं है आपने हेतु दे दिया रूपी परमाणुत्वा हेतु क्या दे रहा है अपार्थिव परमाणुत्व पार्थिव परमाणु ही शरीर आरंभ को मान बैठा है पूर्व पक्षी और अन्य परमाणु शरीर नहीं होते हैं उसके पास है क्या मनोवाद मन रूप परमाणु के समान वह कोई कार्य का नहीं है उसी वा यह भी कोई कार्य का नहीं है ऐसे कहा था मन परमाणुवत प्रखंड समत्तम न ऐसा नहीं कहना क्योंकि यहाँ आगम से बाधित हो जाएगा अनुमान इस अनुमान का हम कोई और उपाधि आदि दोषों से विचार बाधित नहीं कर रहे हैं आगम से बाधित हो गया क्योंकि अनुमान को कई बार बता चुका हूं प्रत्यक्ष से वायित कर सकते हैं है ना जैसे अग्नि किसने का अग्नि ठंडा है द्रव्य होने से जल के समान तो उसके हाथ में आग दे देना वो ठंडा है पकड़ो घर बर्फ जैसे तो जलेगा उसका प्रत्येक अनुमान से उसका अनुमान बाधित हो गया एक अनुमान को और दूसरे अनुमान से भी हम बाधित कर सकते हैं जैसे कई बार आप देख रहे हैं अनेक दोष देख करके सही तो करता है आपने अनुमान बनाया उसके विपरीत दूसरा अनुमान खड़ा कर दिया आपने जब पूर्व शब्द वही किया है हमने एक अनुमान किया सिद्धांति ने उसे किला पूर्व से तो अनुमान खड़ा कर दिया था जैसे परमाणु शरीर का नहीं होते परमाणु होने से मन के समान अनुमान अनुमान को बाजना और अनुमान को आगम से बाधित किया जा सकता में है आगम मने श्रुति स्मृति क्या मंत्र भी दे ब्राह्मण का दो तीन चौदह सो अग्नेर देव आहुतिव्य संभु हिरण्य शरीर ऊर्धम सर्वलोकमी आगमे न बाधित्री ब्राह्मण दो तीन चौदह के द्वारा या आप अनुमान बाधित हो जाता है उसने साफ कर दिया सो अग्नेह देव योन देवताओं के उज्जीवन के प्रति कारण अग्नि तत्व है क्योंकि देवता लोग अग्नि के वजह से तो भोजन पाते हैं नहीं तो अग्नि के बिना कहाँ खाएंगे वो क्योंकि आप देवताओं को अग्नि में तो स्वाहा डालोगे प्रजापदेश स्वाहा हो तो प्रजापति को भोजन मिलेगा और अग्नि ना हो तो आप कहा प्रजापति पानी में डालेंगे <traveling> तो अग्नि को इसलिए हवय वाला को आप दे रहे उस देवता तक तो पहुंचाता है अग्नि अग्नि देवता इसलिए अग्नि को कहते हैं सकल देवताओं का योनी है सकल देवताओं के चिंता रंग का कारण है अग्नि देव योन आहुति के माध्यम से एकत्रित होकर शरी हो शरीर, शरीर हो जाता और चला जाता है हिरणमय शरीर इस आगम प्रमाण के द्वारा विरोधी अनुमान बाई तत्वा तो अग्नि देव जो आवतियों के द्वारा एक भूत होकर के हिरणमय शरीर को धारण करता हुआ यहाँ से जाता है स्वर्ग लोग ये जब कह रहे हैं तो यह साबित हो गया कि शरीर शरीर भी भी शरी भी होता होता है है तेज़ लेकिन वही आग्ने समझना इस आग्नेय शरीर तेज शरीर में भी पार्थिव परमाणु है जलीय परमाणु है वायु परमाणु भी है तो भोग कैसे होगा शरीर से परमाणु निमित कारण है विशिष्ट अदृष्ट आकृष्टत्व उपाधि विशिष्ट अदृष्ट आकृष्टत्व उपाधि है ऐसा मत कहो वह साधन का व्यापक साधन का अव्यापक नहीं होता कि साधन क्या था रूपी परमाणु विशिष्टादृष्ट आकृष्टत्व उपाधि देता है तो वह साधन साधिका तो व्यापक है ये तर तथा विशिष्टादृष्ट आकृष्टत्व है जो जो शरीर का आरंभक परमाणु है उन सभी में क्या है कि सब पार्थिव परमाणु भी शरीर का आरंभक है उसे विशिष्ट अतृष्ट आकृष्ट तो विद्यमान है साध्य का तो व्यापक है इन साधन का वो अव्यापक होना चाहिए और तो साधन का भी व्यापक हो गया कैसे कि साधन क्या था यू परमाणु तरह तरह विशिष्ट अतृष्ट आकृष्ट तो पार्थिव परमाणु में चला गया साधन का वो व्यापक हुआ साधन का अव्यापक न होने से उपाधि नहीं साधन व्यापकता इसलिए तेजसन का लक्षण क्या हुआ उष्ण स्पर्शव शरीर तेजसम इसलिए उष्ण स्पर्शव तेजस्वस्त का नाम शरीर का नाम तेज शरीर समझो आप तेजस्वी इंद्रिय कौन सा चक्ष इंद्रिय चक्ष इंद्रिय सिद्धि के लिए अनुमान करते हैं रूपोपलब्धि करणजनया कार्यवात रूपोपलब्धि णजनया कार्यपात रसोपलब्धिवत रसक उपलब्धियों के समान गंधोपलब परिषद कर चुके ना उसको क्या करना उत्तर उत्तर अनुमान में दृष्टान बना लेना को देना में दृष्टान हो जाएगा रूपोपलब्धि रूप का जो ज्ञान है वह किसी न किसी करण से जन्य है क्यों कार्य होने से रसोपलब्धि के समान गंधोपलब्धि के समान दृष्टान बनाले वह कर्ण कौन होगा सर्वानुभव सिद्ध है चक्षु चक्षु रूपोपलब्धि का साधन है वह तेजस है क्या वह इंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय है वह तेज का कार्य है क्या यह प्रश्न उठने पर उसको तेजस कार्य सिद्ध करें था हाँ, तेज का कार्य सूर्य की उसका अनुग्रह और सूर्य तेजस किसान अनुमान करते हैं चक्ष रूप रसयोर मध्य रूप से व्यंजगत् आलोकवत्सो और मध्य रूप से व्यंजगत् रूप, रूप रसाद उनका बीच में से रूप का ही व्यंजक होता है आलोक के समान प्रकाश के समान भाग भाई जो श्मिया है प्रभा है उसके समान इस तरह से उसको तो सिद्ध कर जो आपसे देख रहे हैं साफ साफ जो किरण आ रहे हैं प्रकाश आ रहा है दीपक जल रहा है उसके प्रकाश जो है वो क्या है तेजस है ना? और प्रकाश ही प्रकाशित तो होता है रूप बाहर में देख रहे हैं यथा तत्व अंतर वाला भी चक्षु में भी प्रकाशात्मक मानना पड़ेगा जिस वो प्रकाशियों को प्रकाशन कर रहा है ताते वह अभी तेजस है ये सिद्ध हो गया तैज उद इंद्रिय का उष्ठ स्पर्शव इंद्रिय का नाम तेजस इंद्रिय चक्षणम इंद्रियम तेजस इंद्रिया का चक्षुंद्रिया का लक्षण है पुष्ट स्पर्शवद इंद्रियम आप विचार चलता है तो। सोना चांदी के बारे में ये सोना तैजस द्रव्य है क्या पार्थिव द्रव्य तो तैजस द्रव्य है कि पार्थिव द्रव्य है एक पार्थिव द्रवी होता है तो भस्म हो जाना चाहिए भस्म होता नहीं है आग के स्वर्ण भस्म, भस्म आग से जला करके भस्म नहीं बनाया जाता है आग से भस्म नहीं होता कभी जितने भी आग लगाओ तभी तो सोना के भस्म नहीं होता अलग तरीके से करते हैं अलग अलग आजकल कौन सी तरीके पता नहीं पहले जमाने में क्या होता मंडूक का मेढक होता है ना मेढक के पिशाब लेते हैं मेडम तो पेशाब संग्रह करना बहुत आसान है मेडम को डिब्बे में डाल दो पकड़ कर गर्म कर दो डिब्बा <laughs> को डिब्बे को आग में रखे ना गर्म करते ना तो पिशाब कर देगा कई बार अपने आपके हाथ पर ही कर देता है उतनी भी गर्म में आसान नहीं करता ये हाथ पर ज्यादा देर रखोगे ना वो हाथ ही पिशाब कर देते तो हल्की सी गर्मी से पिशाब कर देता है संग्रह तो कर देता है इसे वो को पकड़ लिया डिब्बे में डाल दिया हल्का हो जाता है उसमें हमारी जो क्षार द्रव्य है जिसको कहते हैं, उसको साथ मिला करके मात्रा उसकी निश्चित है उन लोगों का मिला लेते हैं और उसको सोने पर डाल देने सोना भस्म हो जाता है इसलिए अत्यंत अनल संयोगी इसलिए ये को कह रहे हैं अत्यंत अग्नि संयोग भस्म अनारंभगत्व भस्म का आरंभक नहीं होता विवाद अध्यास परमाणु न पार्थिवा तो सोने का परमाणु है वो पक्ष यहां विवाद अध्यासिता स्वर्ण से परमाणु सोने का परमाणु वो कैसे है वो न पार्थिवा वो पार्थिव नहीं हो सकता कि अत्यंत अग्नि संयोगान भस्म अग्नि संयोग होने पर भी वह भस्म का आरंभक नहीं होता जल परमाणु जल परमाणु के समान क्या अत्यंत अग्निशम पर भी जल क्या होता है भाष्प हो जाएगा लेकिन भस्म नहीं बनेगा जल का भस्म बना कैसे बनेगा जल का भस्म वो तो उठ जाता है पार्थिव वस्तु होगा तो जरूर भस्म होएगा। जो पार्थिव वस्तु नहीं है वो भस्म नहीं हो सकता और सोने का अग्निशयोग से भस्म नहीं होने से ज्ञापन होता है वह सोना पार्थिव नहीं है किंतु तय जैसे जन यह भी नहीं है कि शी स्पर्श वाला भी नहीं कठोर हो जाता है बर्फ जैसे कठिन वो भी हो जाता है सोना इन पर तो ठंडा होता है और सोना ठंडा हो जाता है क्या इसलिए कहते कि देखो तो फिर वो पार्थिव भी नहीं मान सकते जली भी नहीं मान सकते वायवीर भी नहीं है तेजस फिर कठोर कैसे हो गया आग जैसे उड़ क्यों नहीं जाता वो तब कहते हैं पृथ्वी परमाणु उपस्थंभ है तो पृथ्वी परमाणु अवरोधक है अवरोध उसको उठने से फिर वो पृथ्वी परमाणु क्यों भस्म नहीं होता उसी प्रकार से नहीं होता जल मध्यस्थ पटवत। जल है कपड़ा डाल दो कपड़ा तो पार्थिव है ना आग लगा दो जला खूब पानी बोल रहा है तो कपड़ा बस नहीं होता क्योंकि अधिक परमाणु जल है ना अधिक जल है बीच में कपड़ा है या तो पूरा जल भी सूख जाए सारा सुख जाए इतना आग लगा और तो कपड़े कपड़ा रह जाएगा बर्तन के साथ बर्तन भी जलेगा वो भी जल जाएगा अलग चीज है जब तक तो जल मध्यस्थ है तब तक पठ भस्मीभूत नहीं होता यथा तब स्वर्ण जो स्वर्ण को गलाओगे गलाने के बाद जो गलता और स्वर्ण के बीच पार्थ परमाणु भी उसी प्रकार से भस्म नहीं होता युक्ति है। अतएव पृथ्वी से अवस्तब्ध होकर के स्वर्ण कठिनता को प्राप्त हो है इसमें काठिने दारोपी को देखते हुए स्पर्ष, काठिन स्पर्शता को देखते हुए पृथ्वी में भी नहीं ले सकते साबित करते हैं विवाद अध्यासितम अध्यासित क्या हुआ विवादास्पद सोना निश्चित रूपेण तेजसी होगा क्यों अशीत सदी रूपाधार परमाणु जन्य द्रव्यता क्योंकि अशीतत्व सदी न शीत है वो और बिल्कुल गर्म भी नहीं होता ना सदा अग्नि के समान तो पृथ्वी क्यों नहीं लेते हो लेकिन पृथ्वी में नहीं इसे नहीं ले सकता उसका रूप बदलता नहीं है पार्थिवस्तु तो का क्या हाल है रूप बदल जाते लेकिन सोने का रूप कभी बदला कभी नहीं बदलता हमेशा आई वकील आई इसका मतलब सोने के परमाणु का रूप भी बदलता नहीं है जिन तेजिस परमाणु से सो सोने का निर्माण हुआ है परमाणु में जो रूप है वो पीलापन है वह पीलापन जो है स्वर्ण में भी आ गया है अतएव अपाक वाला मानना पड़ेगा दूसरी समस्या खड़ा हो है फिर आया तो सफेद होना चाहिए चांदी के समान क्योंकि भास्वर शुक्लम तेजसी तब हम कहेंगे भाई अभी तो आपको समझाया था इसके पीछे कुछ पृथ्वी के परमाणु भी है उन पार्थिव परमाणु के वजह से पिलापन आश्चर्य है जो पिलापन भी परिणाम वाला नहीं होता उसका परिणाम नहीं होता अत कहते हैं उसका रूप पाक से बदलने वाला नहीं अच्छे पार्थिव नहीं हो सकता अ पाप जो रूप आधार परमाणु से चिन्ह मानना पड़ेगा प्रमाणु कौन है परमाणु। प्रमाण कौन हो गया तेजस परमाणु जली परमाणु भी है और वायु प्रमाण में अति व्याप्ति नहीं होगा की वो रूप हरी नहीं उसमें है ना वायु में रूप होता ही नहीं रूप होता है तीन में पृथ्वी जल तेज में इसमें से हम तेज को सिद्ध करना ही है तो में अति व्याप्ति सकता है और जल में जल में होने वाले निर्माण करने का दिया दियात और पृथ्वी में होने वाले निर्माण कर दिया अपारूप आधार परमाणु जनिवाद संप्रतिपुन अग्निवत उग्नि के समान आप तेज का कर लक्षण करते हैं इस प्रकार से स्वर्ण तेजस है हो गया उष् स्पर्शव तेज उष्ण स्पर्शवत द्रव्य का नाम तेज होता है और से गुण कितने हैं? ग्यारह गुण हैं क्या क्या नहीं है पृथ्वी का स्नेह नहीं है रस भी स्नेह और रस दोनों पृथ्वी का और दोनों इसमें नहीं है और चौथा भी नहीं है चौदह में से चार निकाल दो दस होना चाहिए तेरे कौन सा जी दिखा गया है ग्यारह कैसा हो गया यहाँ गिना के दिखा रहे को रूप स्पर्श संज्ञा परिमाण पृथ्वी संयुक्त विभाग परत अपर द्रवत संस्कार तेज संस्कार तेज गुरु तो हट गया गंध स्नेस चला गया गंध चला गया तो ते हो गया वो तेरह गंध के जो पर पिछले में क्या था स्नेह आ गया था वो भी हट गया तो तेरह बचना चाहिए तेरह में से फिर दो घटा रस और गुरु तो कितना बचा ग्यारह ग्यारह तेज इस प्रकार से तेज की विषयों का सिद्धि हो गया